इट फिक्स इस वीडियो को देखने के बाद तुम जरूर सोचोगे कि तुम करना क्या चाहते थे और कर क्या रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी भटकती हुई आत्मा को खोजने के लिए ही यह वीडियो बनाया है आज मैं तुम्हें फील करवाऊंगा कि तुम्हारी मेमोरी कितनी शार्प है चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में कचरा टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सएप इमो वाइबर मैसेंजर ट्विटर Tumblr Pinterest टिकटॉक लाइक लाइन गैलरी वेदर सेल्फी वीडियो ब्राउजर वाईफाई का पासवर्ड नोटिफिकेशन टॉर्च चार्ज गेम क्या-क्या बहाने हैं वे तेरे मोबाइल छूने के तेरे पास इतना नॉलेज है कि हर ऐप पर 20 नंबर का एक निबंधात्मक उत्तर लिख सकता है तेरे पास इतना नॉलेज है कि तू किसी को सुबह से शाम तक मोबाइल के ट्यूशन दे सकता है फिर बोलता है मुझे कुछ याद नहीं होता जब दिमाग में इतना कचरा भरा है तो कहां से याद होगा बार-बार बंद -बार करता है ना स्टेटस देखने का देख ले बेटा लाइव का स्टेटस तो वही रहेगा फिर भी फोटो एडिट करनी है कर ले थोपड़ा तो वही रहेगा फिर भी अरे समझ भाई बड़े लोगों के अकाउंट उनके हैंडलर चलाते हैं क्योंकि उनको पता है अगर वो इस चक्कर में पड़ गए to naam bhi gaya aur kaam वो नहीं कोई और एडिट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस चक्कर में फंस गए तो नाम भी गया और काम भी कोई बड़ा इंसान इस मोबाइल की वजह से अपने काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो लॉन्ग टर्म में उसकी सक्सेस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा देखो टेक्नोलॉजी को यूज करना और उसका गुलाम बनना दोनों अलग-अलग चीजें हैं तुम जैसे एक पढ़े लिखे इंसान को अच्छी तरह पता होता है कि तुम कर क्या रहे हो लेकिन तुम्हारे वो हार्मोन शायद मर चुके हैं जो तुम्हें अंदर से कि भाई बस कर अब मोबाइल की जान लेगा क्या इस काल्पनिक दुनिया से बाहर आ जा क्या ये स्मार्टफोन हमें एक दूसरे से सच में अलग कर रहा है जब बस में बैठते हैं तो 10 में से 7 लोग अपनी मुंडी नीचे करके अपनी उंगलियों से मोबाइल पर कोई खजाना ढूंढते हुए नजर आएंगे बाकी बचे हुए तीन लोग या तो सीनियर सिटीजन होंगे या कोई छोटा बच्चा होगा और फिर हमारे एक्सक्यूज टाइम नहीं मिलता यार भाई ये बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने वालों का बुढ़ापा बहुत कष्ट में गुजरने वाला है क्योंकि ये कर क्या जब इनकी आईसाइट जाएगी जब इनके साथ वाले या तो परलोक सिधार जाएंगे या बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे तू तब भी मोबाइल चलाते रहना जब तेरे सामने खड़ा होगा ओ सुन यमराज तो तेरे हाथ में ही है और तेरे सेल्फी कैमरे से तुझे हर देखता है देख सेल्फी कैमरे की तरफ वो अब भी तुझे देख रहा है और मनहीमन बहुत मन खुश हो रहा है कि देख ये भी गुलाम बन गया मेरा सही सुना गुलाम मोबाइल के गुलाम मालिक बनो हकीकत में जियो फैमिली पे ध्यान दो नेचर को कारो टेक्नोलॉजी काम में लो ना कि उसके गुलाम बनो जय हिंद वंदे मातरम I fix!